श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध भीड़ हटाने के लिए गैस बत्तियाँ बुझा देना श्री रामकृष्ण देव इस ओर ध्यान देकर मंच के पास आए और वही समाधिष्ट हो गए तब उनकी वह अवस्था देखने के लिए जनसाधारण का आग्रह बढ़ जाने से सभा में और भी गड़बड़ी मच गई और उसे रोकना असंभव हो गया यह देख सभा भंग कर देने के लिए समाज गृह की सभी गैस बत्तियां बुझा दी गई फलस्वरूप अंधेरे के कारण मंदिर से बाहर निकलने में जनता में भारी हलचल मच गई यह देखकर कि समाज में से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया नरेंद्र को बहुत दुख हुआ अब अंधेरे में कैसे उन्हें बाहर लाएं? इसी सोच में वे पड़ गए कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग होते ही मंदिर के पीछे के दरवाजे से वे उन्हें पकड़कर किसी तरह बाहर लाए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर सांस जाकर दक्षिणेश्वर पहुंचा आए नरेंद्र नाथ कहा करते थे अपने लिए श्री रामकृष्ण देव को उस दिन वहाँ इस तरह उपेक्षित होते देखकर मुझे कितना कष्ट हुआ था व्यक्त नहीं कर सकता उनके उस कार्य के लिए उस दिन मैंने उन्हें बहुत बातें सुनाई थी परंतु उस घटना से दुखी होना तो दूर रहा उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया मेरे प्रति स्नेह के कारण वे अपने स्वयं पर ध्यान ही नहीं रखते थे यह देखकर कभी कभी मैं उनके प्रति कठोर वाक्य प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करता था कभी कभी मैं यह भी कहता था कि पुराण में लिखा है राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण की बात सोचते हुए मरने के बाद हिरण हो गए थे यदि यह बात सत्य है तो आपको मेरे बारे में इतनी अधिक चिंता करने का परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए बालक सजेश सरल श्री राम कृष्ण देव मेरी बातों को सुनकर गहरी चिंता में डूब गए थे और उन्होंने कहा था तू ठीक कहता है ठीक ही तो है तो फिर क्या होगा मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता अत्यंत दुखी होकर वे माँ श्री जगदम्बा को वह बात विदित करने गए और कुछ क्षणों के बाद हंसते हुए लौट आए और बोले अरे मूर्ख मैं तेरी बात नहीं मानूंगा माँ ने कहा तू उसको नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है इसीलिए प्यार करता है जिस दिन उसके नरेंद्र के भीतर नारायण को नहीं देखेगा उस दिन उसका मुख देखने की भी तुझे इच्छा ना होगी इस प्रकार मैंने उन्हें इससे पहले जितनी बातें समझाई थी वे सब श्री राम देव ने उस दिन एक ही बात से उड़ा दी